राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम संत कवि तिरुवल्लुवर यह पाठ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक भारती भाग 1 से लिया गया है अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रही है जिन्होंने अपने आदर्शों से मनुष्य को सुख शांति और संतोष का जीवन बिताने की प्रेरणा दी है ऐसे ही संतों की श्रेणी में आते हैं तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर के महान संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत साम्य है इन दोनों के माता-पिता ने इन्हें जन्म देकर कहीं छोड़ दिया था और फिर निःसंतान दंपतियों ने इनका लालन-पालन बड़े स्नेह और यत्न से किया था व्यवसाय से भी दोनों ही जुलाहे थे दोनों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सात्विक जीवन की साधना की थी इतना ही नहीं दोनों के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं भी समान थीं प्रसिद्ध जनशुदी ज्ञानुसार तिरवलवर के पिता का नाम भगवान और माता का नाम आदि था किसी कारण से भगवान ने सदा घूमते रहने का व्रत ले लिया था और इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ सदा घूमते रहते थे एक दिन से अधिक वे कहीं टिकते न थे तिरुवल्लवर को उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था यह नवजात शिशु एक दयालु स्त्री को एक पेड़ के नीचे पत्तियों पर लेटा मिला उस स्त्री के कोई संतान न थी नवजात शिशू को देखते ही उसका मात्रत्व उमढ आया और भगवान का प्रसाद समझ कर उसे उठा कर घर ले आई उसका पती भी बालक को देखकर बहुत प्रसंद हुआ और दोनों ने मिलकर बड़े यत्न और प्रेम से बालक को � वल्लू घर में पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लवर पड़ा और वही अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण बाद में तिरुवल्लवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ तमिल भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है जो हिंदी के श्री के समान है इस प्रकार तिरुवल्लवर का आशय हुआ श्री वल्लवर फिर वल्लवर जब बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई इससे उनमें वैराग्य भाव जागा अपने धर्मपिता और धर्ममाता से अनुमति लेकर उस समय की परंपरा के अनुसार वे तपस्या करने के लिए घनघोर जंगल में चले गए उन्होंने वन में तपस्वियों की देखरेख में ध्यान और योग का कठिन अभ्यास किया और तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त की लेकिन थोड़े ही दिनों में इन सब से उनका जी उचट गया उन्होंने सोचा संसार की सेवा करने के लिए हमें संसार के लोगों के बीच रहना चाहिए अब तिरुवल्लुवर जंगल छोड़कर नगर में आ गए और इधर-उधर घूमने लगे घूमते घूमते वे नगर के एक धनवान व्यक्ति के घर पहुंचे उस धनवान का नाम मार्गसहाय था किसी कारण से वो बड़े संकट में पड़ गया था फिर வள்ளुवर ने उसका संकट दूर कर दिया मार्गसहाय की एक कन्या थी रूप गुण संपन्न और विदुषी उसका नाम वासुकिता मार्क सहाए ने वासुकी का विवाह तिरुवल्लुवर के साथ कर दिया विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव मायलापुर आकर रहने लगे आजीविका के लिए उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय बुनाई का, का काम आरंभ किया पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम और सुख से रहने लगे दोनों सादा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते एक बार एक सन्यासी उनके घर आया वह गृहस्थ जीवन से घृणा करता था उसका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती तिरुवल्लुवर और बासुकी के सुखी गृहस्थ जीवन और उनकी ईश्वर में अनुरक्ति देखकर उसने पूछा आपकी दृष्टि से गृहस्थ का जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया इतना ही कहा आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम निष्ठा और सहयोग भाव के साथ-साथ ईश्वर साथ भक्ति में अनुरक्ति देखकर सन्यासी के मन से नारी जाति के प्रति दुर्भावना जाती रही वह गदगद होकर बोला यदि वासुकी जैसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है इससे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता मिलेगी इतना कहकर सन्यासी ने श्रद्धा पूर्वक तिरुवल्लवर और वासुकी के चरण स्पर्ष किये और विदाली तिरुवल्लवर अन्न के महत्व को भली भाती समझते थे अन्न ही ईश्वर है ऐसा मानकर वे अन्न के एक-एक दाने को मूल्यवान मानते थे एक कथा के अनुसार तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते तो नियमित रूप से वासुकी से एक कटोरी में साफ पानी और एक सुई रखवा लेते थे परंतु वासुकी इसका कारण नहीं जानती थी उसने कभी इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं परंतु जब वह मृत्यु शैया पर थी तो उसने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा स्वामी मेरा अंतिम समय आ गया है आपके आदेशानुसार मैं आपको भोजन परोसते समय पास में एक सुई और कटोरी में पानी अब तक रखती रही हूं लेकिन उसका रहस्य नहीं समझ सकी तिरवल्लूवर ने कहा मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था कि अन्न का एक दाना भी बेकार न जाए यदि अन्न का एक भी दाना भूमि पर गिरता तो मैं सुई से उठाकर और पानी में धोकर उसे खा लेता परंतु तुम ऐसी सावधानी से भोजन परोष्ठी थी कि कभी एक भी दाना भूमि पर न गिरा अपने पति के विचारों को जानकर वासुकी को परम सुख मिला और उसने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली वासुकी की मृत्यु के बाद तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए जीवन और जगत का व्यापक अनुभव उन्हें था ही अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 1303 कुरल रचे जो तिरुकुरल नामक ग्रंथ में संकलित है कुरल का अर्थ है छोटा यह आकार की दृष्टी से तमिल भाशा का सबसे छोटा चंद है, जिसमें एक पूरा भाव पिरोया रहता है। यह लगभग पौने दो पंक्तियों का होता है, यानि आकार में दोहे से भी छोटा, जैसे तीयवे तीव पयतलाल कीयवे तीये नुम अंज पडवे� अर्थात बुरे कर्म का बुरा फल होता है इसलिए इनसे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए त्रिकुरल तीन खंडों में विभक्त है धर्म अर्थ और काम धर्म खंड में पहले ईश्वर वंदना वर्षा का महत्व सन्यासी का महत्व और धर्म की शक्ति का वर्णन है अर्थ खंड में शासन राजा के गुण और कर्म शिक्षा अशिक्षा शक्तें समय और स्थान का बोध विवेक सुशासन गुप्तचर मंत्री केला सेना आदि विषयों का वर्णन है तिरुक्कुरल को तमिल भाशा का वेद माना जाता है। जैनी, वैश्नव, शैव आदी। इसे अपना अपना आदी का व्य तथा तिरुवल्लुगर को अपना प्रथम कवी मानते हैं। तिरुक कुरुल का अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगू, मलयालम, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी रूसी फ्रेंच जर्मन सिंघली आदि विदेशी भाषाओं में हुआ है तिरुवल्लुवर द्वारा रचे गए कुछ कुरलों के भावार्थ इस प्रकार हैं वंसी मधुर है वीणा मधुर है ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने अपने शिशु की तोतली बोली का रस ना चाखा हो बच्चों के कोमल हाथों से जिस भोजन में खिलवाड़ हुआ हो माता-पिता के लिए वह भूजन अम्रत से भी अधिक मधुर होता है। जैसे सोना तबकर निर्मल और प्रकाश वान होता है। वैसे ही व्यक्ति कष्ट सहन कर पवित्र ज्यान के प्रकाश से युक्त होता है। जूट ना बूलने के गुण को ग्रंथ कर लेने से अन्य धर्म कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती इसमें कोई शक नहीं है कि तिरुवल्लवर के ये कोरल थोड़े ही शब्दों में हमें जीवन के गहन अनुभवों से परिचित कराते हैं संत कवि तिरुवल्लुवर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ संपादन प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय आलेख नरेंद्र व्यास निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार जितेंद्र राम प्रकाश ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और के तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश शर्मा